बुद्ध ने कहा भिक्षु भिकारी उल्टा कर दिया जैन मुनि मध्य में न मालिक न भिकारी मौन है इसलिए मुनि इसलिए जैनों से हिंदू उतने नाराज नहीं जितने बौद्धों से नाराज हुए बुद्ध ने सारी चीजें उल्टी कर दी जैनों को क्षमा कर दिया है इसलिए जैन हिंदुस्तान में बस सके लेकिन बौद्ध नहीं बच सके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 सन्यासी वही है जिसने और सब तरह के मालिक हटा दिए और स्वयं अपना मालिक हो गया अब उसकी इंद्रियां उस पर काबू नहीं रखती कब्जा नहीं रखती अब इंद्रियां उसे नहीं चलाती वो अपनी इंद्रियों को चलाता है। अब मन उसे नहीं चलाता वो मन को अपने पीछे लेकर चलता है मन उसकी छाया हो गया उसने अपने आत्म गौरव की घोषणा करती शब्द बड़ा प्यारा है अर्थपूर्ण लेकिन खतरा है खतरा यह है कि अहंकार का जन्म हो जाए अकड़ा जाए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 अपने उन भावभंगिमाओं से परिचित होते हो जिन्हें तुम जानते भी नहीं थे कि तुम्हारे भीतर हो भी सकती बुद्ध की उस अनायास उपस्थिति के मधुर क्षण में और अनायास था इसलिए और भी मधुर था क्षण अगर ब्राह्मण निमंत्रण देकर लाया होता तो इतना मधुर नहीं होता क्योंकि इतना आघातकारी नहीं होता अगर निमंत्रण देकर लाया होता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 यास आने में ही तुम्हारा रूपांतरण है भगवान तुम्हें सदा जब आता है तो चौंकाता है विश्व विमुक्त कर देता है तुम्हारी समझ में नहीं पड़ता कि यह क्या हो गया कैसे हो गया तुम अबूझ दशा को उपलब्ध हो जाते हो क्योंकि भगवान रहस्य रहस्य बुलाए नहीं जा सकते निमंत्रण नहीं दिया जा सकता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 और मुझे फिर भोजन बनाना पड़ेगा यह उसकी व्याख्या थी लेकिन शायद उसके भीतर भी जो भय पैदा हुआ था वह भोजन का ही नहीं हो सकता क्या भोजन बनाने में इतना भय हो सकता है भय भय से आदि यही रहा होगा कि कहीं आज ब्राह्मण को ही भगवान न ले जाए क्योंकि जब भगवान बुद्ध जैसा व्यक्ति किसी के द्वार पर आता है तो क्रांति होगी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 और जब उसका परमात्मा जाता है तो उसके लिए भी जाना जहां उसका परमात्मा जाता है वहां उसे जाना जैसे स्त्रियां इस, इस देश में कभी पति की चिता पर चढ़ के सती होती रही ऐसी इस देश में स्त्रियां कभी पति के साथ संयस्त भी हो गई जिसके साथ राग जाना उसके साथ विराग भी जानेंगे और जिसके साथ सुख जाना उसके साथ तपश्चर्या भी जानेंगे साथ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 इनको धक्का नहीं देंगे तो अपनी छाती में छुरा भुग जाएगा वो जो पास खड़े हैं वो भी धक्का देने को खड़े वो देख रहे हैं कब जरा कमजोरी का क्षण हो दे दो धक्का राजनीति में शत्रु तो शत्रु होते ही हैं, मित्र भी शत्रु होते हैं जयप्रकाश नारायण ने मुरार जी को पद पे बिठाया लेकिन अभी कुछ दिन पहले भोपाल में किसी ने मुरार जी को पूछा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 राजा आया और उसने कहा सूर्यदास जी फला फला गांव का रास्ता कहां से जाएगा फिर वजीर आया और उसने कहा अंधे फला फला गांव का रास्ता कहां जाता है। अंधे ने दोनों को रास्ता बता दिया पीछे से सिपाही आया उसने रपट लगाई अंधे को कि ए बुढ़े रास्ता किधर से जाता है उसने उसे भी रास्ता बता दिया जब वो तीनों चले गए तो उस ने अपने से कहा कि पहला बादशाह था दूसरा वजीर था तीसरा सिपाही उस शिष्य पूछने लगा लेकिन आप कैसे पहचाने है? आप तो अंधे उसने कहा अंधे होने से क्या होता है जिसने कहा सूरदास जी वो बड़े पद पर होना चाहिए उसे कोई चिंता नहीं अपने को दिखाने की वो प्रतिष्ठित ही है